ओ निरंजनम भक्ताकंपाधितग्रह वै ईशं पर शिसा नमा यदाइकाशक्ति रामक स्वरूपारदा प्रणमा पर ते सदालीनो रामकृष्ण साम यो तो वीरे सत नमाम्य हम पूज्य स्वामी ब्रह्मचान जी आदरणीय स्वामी श्रीकांतान जी एवं उपस्थित भक्त मंडली बहुत समय से आप लोग सुन रहे हैं भी क्या प्रसाद की याद आ गया क्या ना सुनेंगे कुछ तो शास्त्र कहते गीता में भी हर जगह पे भी हम सबको कर्म जीवन में लिपट रहना व्यस्त रहना अवश्य भावी है किसी के छुटकारा नहीं हो सकता है किस तरह व्यक्ति इसका व्यतिक्रम हो सकता है अलग हो सकता है गीता में भगवान कहते हैं यस्तु आत्मरतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मन्य तस्य त्य न विद्यते यो व्यक्ति हमेशा आत्मा में ही वो निपट रहते हैं अभिन्न होकर रहते हैं वहीं उनके आनंद वहीं जगह पे उनकी तृप्ति वहीं जगह से उनकी संतुष्टि सब मिल रहा है ऐसा जीवन ऐसा व्यक्ति उसका कोई काम नहीं है तो सच्चाई से हम सब के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो हम सबको तो करना ही पड़ेगा तो व्हाट इज दल्टरनेटिव क्या दूसरी तरह क्या करें क्योंकि जन्म से लेके कोई ही व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कोई कर्म नहीं करेंगे नहीं कश्चि क्षण अपनी जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्य से सर्वं ही आवश्यक कर्म सर्वम प्रकृति से जन्म लेने के बाद एक क्षण भी कर्म से विरत रहना संभव नहीं है क्यों हम सब प्रकृति के अंतर है प्रकृति हम लोग चलाता है महाराज भी इसके बारे में बहुत कहा इतना तक में ये तो साधारण अज्ञान व्यक्ति के बारे में जो कहते हैं इनका ज्ञान हुआ नहीं है अज्ञानी है कि कर्म के माध्यम में बहुत के प्रयास के माध्यम में धीरे धीरे अग्रसर हो सकता है आगे चल सकता है लेकिन मान लीजिए कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति भी वो भी प्रयास करे ये भी किसी जगह पे गीता में कहा सदृशम चेषते स्व प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृति या भूतानी निग्रह करती कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति भी सोचे मैं कुछ नहीं करूं उनका भी छुटकारा नहीं है क्यों प्रकृति ऐसा घुमाएगा ऐसा चलाएगा कोई छुटकारा पाने का कोई अवकाश नहीं है तो लेकिन इस सब स्तर की अलग अलग व्याख्या है अलग अलग परिस्थिति है अलग अलग वावे करते हैं अज्ञानी और अज्ञानी तो समान भावे कर्म नहीं करेंगे तो ये बहुत लंबी चर्चा की बात है तो सब हम लोग मान लिया ये सब कर्म जीवन के अंदर भी रहना पड़ता है करना ही है तो क्या उपाय है कैसे करें? यही मार्गदर्शन आने के लिए ठाकुर महा स्वामी जी के विशेष आविर्भाव बहुत कुछ सीख मिलता है लेकिन पीछे से तो कर्म कर्म कैसे सेवा रूप में परिणाम ला सकते हैं हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग का सीखने का मिलता है ये सब तीनों महापुरुष जीवन से श्री कृष्ण देव के कक्ष में जो हुआ प्रसिद्ध घटना आप सब लोग कुछ जानते थे जिस दिन उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा करते करते पहले कहा भगवान के नाम पे रुचि उसके बाद जब भी उन्होंने कहा जीव पर दया तुरंत समाज स्थे वही अवस्था थे सब उतार के आए करने आ, क्या है ए क्या है तुम ऐसे साधारण जीव ऐसा क्षूद्र कीट की समान जीव कैसे दूसरा जीव के प्रति दया दिखा सकते है दया नहीं है शिव ज्ञान से जीव सेवा तो उस समय स्वामी जी भी उपस्थित थे वहां उन्होंने कहा उसके वो तो बहुत ही चर्चा की बात है उन्होंने कहा आज मैं नया कुछ सुना किसी दिन भगवान मेरे को कोई मौका दे तो मैं सारा जगत के सामने इसका मैं प्रकट करूंगा इसके रखूंगा इसकी विस्तार रूप से इसके बाद में तो उन्हें अमेरिका से वापस आके ए रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा किया भक्ति ग्रंथ में भी दो भाव से भगवान के साथ संपर्क रखने का कहा गया है तदीयता एवं मदीयता मैं भगवान की हूं भगवान मेरे को देखभाल कर भगवान मेरे को संभाल रहे महारा भगवान मेरा दायित्व ले लिए यही तदीयता मैं भगवान की हूँ मदीयता भगवान मेरा है ए उदाहरण विलक्षण साधारण रूप से ऐसा दिखा नहीं जा रहा है उसके अंदर तो विशेष तो यशोदा के भाव कहते थे यशोदा सोचते थे मैं नहीं देखूंगा कन्या के कौन देखेगा तो ये इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई भाव कहते हैं अम्बी ए रामकृष्ण विवेकानंद जी माँ शारदा की सेवा के बारे में थोड़ा चर्चा करें क्योंकि हम सब लोग शिक्षा कहाँ से मिलेगी ए भी गीता में कहा यद यद आचर चित्रेष्ठ तत्व इतरो जना सणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण कर रहे हैं करते हैं वही देख देखे दूसरे लोग इतर लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो हम ठाकुरमा स्वामी जी इनको जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करें मेरे ख्याल से जो ठाकुर जी ने कहा जीव कैसे दूसरी जीव की दया दिखा सकता है वही नहीं है अपार करुणा महा करुणा से उन लोग जीव के प्रति सेवा करते हैं उद्धार करते हैं अन्यथा शरण नास्ति अस्तित्व शरण मम तस्मात कारुण्य भावी ने रक्षा रक्षा महेश्वर एक प्रार्थना है महाकारुण्य भाव से यही ठाकुर माँ स्वामी जी हम के प्रति कृपा बिताते हैं वही भाव से हम लोग सेवा भी करते हैं सिख भी देते हैं तो आप इसीलिए ठाकुर जैसे सेवा किया ये तो बहुत ही एक आश्चर्य रूप की सेवा तो इसमें भी अधिक में पहले माँ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि माँ हम लोग सभी तो हर एक जीव अपने अपना माँ के प्रति हर एक संतान माँ के प्रति जो प्रेम माँ के प्रति जो संपर्क माँ के साथ जो संपर्क तो दूसरी जगह से नहीं हो सकता है हम सबको नजदीक के अपने अपने मां सारदा मा सारे जगत की माँ सो मां के जीवन में दो चार घटना आप देखें समझ में आएगा कि भाव से कैसे उन्होंने सेवा किया किस तरीका सेवा एवं ये सेवा के अंदर की भाव जो प्रस्फुटित होता है बहुत आश्चर्यजनक एक आश्चर्य उन्हीं का बात है छोटी छोटी घटना लेकिन हृदय स्पर्श कर देगा मां के पास एक बाल विधवा आया जाया करते थे कई दिन से आ रहे हैं हमेशा है मां के पद स्पर्श करके प्रणाम करते थे एक दिन आया प्रणाम कर रहे हैं लेकिन मां के पैर नहीं छुआ मां तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि मां की थी क्या हुआ तुम आज ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हो? देख रहे हैं हाथ तोड़ा यहाँ बांधा है कुछ कपड़ा लेके क्या हुआ बहुत संकोच से उन्होंने कहा माँ मैं तो बाल विधवा हूँ मैं तो शाकाहारी हूँ लेकिन गार्की गार्किलों की वजह से कभी कभी मेरे मांग सी इत्यादि मसले काटना पड़ता है जबी मैं स्पर्श करता हूं ऐसा कुछ निकलता है ऐसा कुछ हो जाता है बहुत रास निकलता है बहुत ही गंदा कैसे मैं ये हाथ लेके आपके पैर कैसे स्पर्श करू बहुत ही साधारण चीज लेकिन माँ की जो उस समय का वुक्ति जो उन्होंने प्रकट किया ये साधारण जीव के बारे में संभव नहीं है मां बहुत विचलित हो गई है बहुत समय तक बोलने लगा, बच्चा तुम इतनी दिन से मेरे पास आ रहे हो मेरा इतना भी ध्यान नहीं है तुम्हारा ऐसा हुआ मेरा ख्याल नहीं है मैं देख नहीं पाया कैसे ऐसा हुआ बहुत समय तक माँ बोलने लगा इतना माँ विचलित हो गए, बहुत ही दुखी हो गए ई माँ कारुण्य बाप साधारण तो साधारण क्या कुछ दवाई की बो, बोल देते सकते हैं कुछ कर सकते हैं लेकिन माँ शांत होने के बहुत समय लगा बार बार पुनः पुनः आने लगे ऐसा कैसे हुआ मैं नहीं देख पाया तुम हमेशा मेरे पास आते हैं। है हमेशा मेरा पैर स्पष्ट करके प्रणाम करती हो लेकिन मैं कैसे इसका मैं, मैं नजर कैसे इसमें नहीं आया लेकिन तुरंत उनके विधान समाधान भी कर दिया बोला जाओ अभी भी जाओ आज जो ठाकुर की पूजा हुआ चरनावृत वहां रखा गया उसमें जाके तुम्हारे पूरा हाथ उसमें डुबा दो तुरंत ठीक हो जाएगा और कभी भी नहीं होगा लेकिन किसी भी समय फिर तुमको मांग मानसिकता स्पष्ट करना पड़ेगा तो फिर थोड़ा से हो सकता है उस दिन फिर तुम ठाकुर की ते के लिपटदाव जागा में पूरा सुख जाएगा उसी दिन से वो महिला पूरा वही रोग से मुक्त होगी तो यही माँ की सेवा की माँ की करुणा की एक उदाहरण दिया आपको बाद में वो महिला के बारे में माँ बहुत सोचते थे माँ तो साधारण स्वयं बहुत लज्जाशिला थे लोग इधर उधर जाना तो पसंद नहीं करते थे लेकिन उस दिन संध्या समय अंधेरा हो गया उस समय जाओ, अभी जाओ तुम, अभी जाके तुम ओ, आश्रम, गौरी माँ के साथ मुलाकात करके आओ लमा मैं कैसे जाऊ मैं तो अंधेरा में कभी नहीं किया कोई पाल की कुछ भी नहीं है मैं बोल रहा हूँ जाओ वो वो माँ जानते थे बाद में अहिला रहना पड़ेगा वो कैसे संभालेगा उसका थोड़ा शिक्षा उसका कुछ अभ्यास जरूरत है इसलिए उनको भेजा था। सुस्तरबल कम्पैशन ऑफ दी होली मदर ऐसा ऐसा बहुत ही बहुत मर्मस्पर्शी घटना है जयराम बाटी में कितनी लोग आते थे भक्त लोग सिर्फ नहीं है बहुत साधु सन्यासी पुनः पुनः आते थे तो एक दिन जयराम में एक ब्रह्मचारी रहा करते थे बाहर से आए उन्होंने आमोदर नदी में स्नान करने के लिए गया था स्नान करके वापस आते समय एक कल से वहां वे शुद्ध पानी ले आया था ले आया माँ के हाथ में दे दिया वहां तो पहले ही बहुत ही आपत्ति किया नाराज हो गए क्यों तुम ले आया मेरा तो पुण्य यही मेरा पसंद है तुम क्यों आमोदर के पानी क्यों ले आए? बहुत कुछ उनका बोलने लगा तो ब्रह्मचारी चुपचाप चले गए लेकिन दिन भर ब्रह्मचारी देख रहे हैं मां वही पानी बगार कर रहे हैं। अगले दिन स्नान करने के लिए गया फिर वो पानी ले आया माँ बहुत जोर से चिल्लाने लगे तुम अबाध्य है सुनते नहीं है काली में तुमको बारण किया तो क्यों ले आया फिर ये तुम लोग का अभ्यास है ऐसा ऐसा बोल के उस दिन भी ब्रह्मचारी देख रहे हैं माँ वही पानी बहुत सुंदर ढंग से व्यवहार कर रही तीसरे दिन ऐसा ले आया उस दिन माँ बहुत उच्च स्तर में बहुत ही उनका ये करते हैं, डांटते हैं ये क्यों ऐसा ऐसा उस समय सीधा सीधा ब्रह्मचारी बोल दिया जैसे मर्जी तुम बोलो जो डांटो हर रोज हम ले आऊंगा तुम ले तो नहीं तो फेंक दो लेकिन मैं ले आऊंगा माँ की गलगे बेटा मेरा तो बहुत ही पसंद है पानी शुद्ध पानी है मैं लेकिन मेरा इतना कष्ट हो रहा था तुम क्यों इतनी दूर से मेरे के लिए पानी ले आ रहा हूं देखिये तगड़ा ब्रह्मचारी का एक कल सी पानी ले आना क्या है वो भी माँ सहन नहीं कर सकते थे यही माँ की सेवा की भाव सेवा की भाव की बहुत दृष्टि है जिसकी करते हैं उसकी तरह उसकी क्या पसंद है क्या पसंद है कैसे करने में वो पूर्ण मात्र या इसीलिए देखिए शिव ज्ञान से जीव सेवा करने का यही अर्थ हैं तो हम लोग तो पहले जो स्थिति में है तो खुद की तो शिव भगवान सोचना समझना मुश्किल है दूसरी के अंदर तो हमेशा दुश्मनी देखते हैं तो शिव भाव देख क्यों होगा यद्यत आचरति स्कृष रहा तत्व वही देख देख के हम लोग जब करेंगे बाहर की नहीं है अंदर भी धीरे धीरे वही भाव प्रकट होगा प्रस्फुटित होगा यही शिव ज्ञान से जीव सेवा करने का एक महा है तो माँ ऐसा करते थे, थे तो आप सोचिए वो ब्रह्मचारी का जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है कभी क्या वो सेवा के मर्म भूल सकता है क्या और कैसे माँ एक साधारण छोटी एक कहा से नदी से पानी ले आया वही लेके कैसे उन्हें शिक्षा दिया था तो अब इतना तक नहीं है तो शरद महाराज आए हुए साथ मेरे जान उसमें मेरे ख्याल से काली कृष्ण ब्रह्मचारी थे उसको भी ले आए दो चार दिन रहे जब भी जाने का प्रस्ताव देते हैं माँ नाराज होते हैं आज नहीं आज नहीं आज नहीं ऐसा अश्रु विजन करने लगते हैं उन लोग बोल नहीं पा रहे रोते हैं माँ जब भी बोले माँ वो जानते हैं कोई मेहमान आना कोई ऐसा कोई गेस्ट आना माँ की कितनी परेशानी सुबह उठ के घर घर से दूध ले आना कोई झूड़ी लेके सब्जी संग्रह करना सुबह से रात तक अभिराम परेशानी इतना मेहनती तो दो तीन दिन हो गया चार तीन हो गया बहुत खुश हो गए जाना चाहते हैं माँ किसी वक्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है रोते हैं अश्रु सृजन करते हैं चुप रहे इन लोग होते होते शरत महाराज की मलेरिया हो गया तो फिर माँ तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करने लगे कहा से भी दूध ले आ, कहां से पत्ते बनाए क्या करें नहीं करें, ऐसा करते करते करते तो किसी तरह शरत महाराज सुस्त होके अभी निश्चित किया किसी तरह मैं जाना ही है यहाँ से नहीं तो दूसरी ब्रह्मचारी की भी, भी मलेरिया पकड़ लेगा तो माँ के बहुत ही फिर कष्ट होगा करके बोल दिया नहीं मैं जाऊंगा आज करके लेकिन वो सुबह से मां बहुत ही विचलित थे आंखें चल चल पानी आ रहा है आंसू आ रहा है तो फिर मां सब तो खिलाया फिलाया सब करके उन लोग जा रहे है बैल गाड़ी पे मां पीछे पीछे जा रहे हैं जितने भी मना कर रहे हैं मेरे जानदार शरद महाराज मां सुनते नहीं है बहुत दूर तक पैदल पैदल जा रहे हैं, तो इन लोग का बहुत ही कष्ट हुआ मां इसे पैदल आ रहे हैं, मां इतना असहनशील हो जाती है उनकी संतान ऐसा छोड़ के जा रहे हैं, ये दृश्य माँ देख नहीं पा रहे हैं। साथ में जा रहे हैं, बहुत दूर जाके फिर जाना मुश्किल था उसने मैं छोड़ दिया लेकिन उसके बहुत दूर गाड़ी जाने के बाद भी ओ बिरजानंद उसमें काली कृष्ण एक नबालक ब्रह्मचारी थे वो कह रहे हैं माँ ऐसा दृष्टि ऐसा चोक भूल नहीं सकते वो भी बचपन अवस्था में साधु होने के लिए मत में आए थे ओ माँ उनकी खुद गर्भधारणी माँ भी बहुत ही प्यार करते थे लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसा पृथ्वी में कोई प्यार करना संभव है मैं पहली बार अनुभव किया कहा मेरा मां मा, यही माँ यही मेरा सर्वसे है यही मेरा सचली असली माँ है सच्चाई से मेरा मां है यही माँ की सेवा की जी पद्धति उसके अंदर कैसे वो अपन कर लेते थे क्योंकि तो आप यहाँ उपस्थित ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति उपस्थित है क्योंकि आप संसार में हम लोग जैसे देख रहे हैं दृष्टिकोण बदलने में क्या हो सकता है माँ देखिए साधारण जागतिक स्तर से जागतिक, जागतिक रूप से माँ के क्या मिला कोई पदवी मिला ना कुछ मिला ना क्या मिला लेकिन आज सर्वत्र माँ पूज्य है आज पृथ्वी में ठाकुर से ज्यादा से ज्यादा माँ ही पूजया है यही माँ की जय सेवा की विशेषता फिर एक घटना माँ की खुद जन्मदिन बहुत लोग आए हुए हैं दूर दूर से जयराबाटी में बहुत ही बड़े माहौल से बहुत ही आडंबर से पालन हो रहा है माँ की जन्मदिन बहुत दूर दूर से सब आए हुए हैं भक्त आए हुए हैं सन्यासी हैं ब्रह्मचर्य आए हुए हैं सब माँ की प्रणाम विभिन्न समय पर प्रणाम करने के लिए सब निश्चित हो गया पहले से माँ के डूर नहीं पा रहे माँ कहा किसी को तो पता नहीं माँ कहा कोई बोल नहीं पा रहे क्यूँ महानशाला के अंदर उनकी एक छोटो भाई की पत्नी सुहासिनी और संतान संभावना था वो जानते थे आज उस माहौल में उसका कुछ खाने का नहीं मिलेगा उसका स्वयं पत्य माँ पका रहे है सो लीजिए देव देवता देवी यहाँ सब के बारे में हम लोग खाते हैं पूछते हैं सोत्रपाठ करते हैं विभिन्न अलौकिक घटना के बारे में हम लोग बहुत ही अवगत है जानते हैं लेकिन एक छोटी छोटी साधारण चीज लेके कहाँ तक वहां पहुंच सकते हैं कहाँ तक संपर्क परस्पर की सेवा के माध्यम में ले सकते हैं देखिए उस दिन खुद उनकी जन्मदिन हजार हजार लोग आए हुए प्रणाम करने के लिए स्वयं देवी रूप गुरु पत्नी रूप से उस दिन वो रंधनशाला के अंदर वहाँ वो कुछ पत्र तैयार कर रहे हैं क्यों आज सुहासिनी कि के खाने का कुछ नहीं मिलेगा यही माँ की अद्भुत सेवा की तरीका इतना तक नहीं है कोई पुरुष भक्त आया युवक भक्त वो तो चाहते थे माँ की कुछ प्रसादी रूप से अन्न कुछ ले जाएंगे तो माँ स्पष्ट करके उनको दे दिया था वो जैसे पुरी में जे सूखा जे चावल की जी प्रसाद मिलता था ना वो सोचते थे मैं माँ की प्रसाद वैसे ही रख दू बाद में लेता तो। तो माँ उनको तो दिया वो ले गया सुखाने के लिए रख दिया था जहाँ वो धूप मिलेगा वही सब जगह पे तो बोल गए चले गए तो शाम को आके याद है यार अरे मैं तो सुखाने के लिए वो माँ की प्रसाद वहाँ रखा था क्या हुआ और जाके देखे माँ बैठ के उसके पहारा देते हैं अब देखिए एक एक घटना ऐसा है एक एक घटना पर्याप्त है हम लोग का जीवन बदलने का माँ स्वयं बैठ के वहां देख रहे हैं काक इत्यादि स्पर्श ना करें उसका अशुद्ध ना करें और उसके बाद वो ओके ले गया तो इनो इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स द एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप ऑफ सेवा एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच मा ब्रॉट अबाउट कहा बहुत दूर से गरबे तक गांव से एक छोटी गृह अपने स्वामी और चार बच्चे लेके आए हुए दीक्षा लेने के लिए वो तो दो ढाई दिन बैलगाड़ी में आना पड़ा उसके पहले रेल बहुत कष्ट करके किसी तरह जयराम पहुंच पाए तो मां आखी देख लिया ए, ए, ए बेटी का क्या जरूरत है कैसे उसकी कृपा करें? बोला देखो तुमको तो बहुत दूर जाना है तुरंत अभी तुम नाके के आ जाओ अभी भी तुमको मैं दीक्षा दे वो तो महिला बहुत ही खुश बहुत ही कम उम्र की थी तुरंत जाके स्नान करके आ गए दीक्षा भी हो गया प्रसाद भी ले लिए मैं जानते थे उसका बहुत दूर जाना है सिर्फ उसके रोकना मुश्किल है लेकिन हृदय दूसरी बात दूसरी संवाद देते हैं फिर अस्त्र विसर्जन करते करते माँ उसको विदाई दिया बहुत दूर से माँ देख रहे हैं वो महिला चार बच्चा स्वामी के साथ वो जा रहे हैं। माँ बहुत समय तक वहां से दृष्टि फिर फिराना संभव नहीं हो रहा उनका और ये देखते रहते देखते देखते अचानक उसको याद आया तो वो महिला वो गमछा छोड़ के चले गए माँ तो बहुत ही विचलित हो गए आहा बेचरा कैसे होगा कल स्नान की समय क्या करेगी वो बहुत ही माँ मा, क्या कै, कैसे समाधान होगा माँ करे कल क्या होगा कैसे वो स्नान करेगा कल तो हाँ गोपेश महाराज दे बोला माँ में दे के ज्यादा दूर नहीं है माँ बहुत खुश हो गए तुरंत दौड़ के वो गमछा देखे जे आया माँ देखने वो स्नान करने के लिए जो कपड़ा पहने थे साड़ी वहाँ सुखाने के लिए दिया वो भी भूल गए चले गए माँ तो बहुत ही वहाँ जब महिला उपस्थित थे बहुत ही टिप्पणी काटने लगे यहाँ कैसे होगा कुछ ऐसी सम्भालेगा कितनी बच्चा कितनी स्वा, स्वामी पामी लिखे क्या होगा उसका लेकिन माँ उसकी उसके प्रति सहानुभूति ऐसा होना ही तो संभव है ऐसा तो होना ही था इतनी अल्प समय के अंदर कैसे मन भरेगा उसका या नहीं रहा बिल्कुल दो चार घंटे के लिए आया ऐसा तो होना ही था कैसे मन भरेगा महाना बोलते रहते हैं, बोलते रहते बोलते रहते वहां की उसकी वहां शांत करना असंभव लग रहा था फिर गोपेश महा में जाके दिखया हूँ इतना खुश हो गए गोवेश मा फिर दूर जाके उस वो वापस लौट के आया तब माँ शांत हुई तो इनबल आर सच इंस्टेंसेस इन मदर्स लाइफ हम सबको बहुदूर सेवा की मर्म के बारे में सेवा की सार्थकता क्या सचमुच है सेवा से कैसे हम लोग जीवन बदलेगा ए ठाकुर माँ स्वामी जी के बाहर कुछ जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है उन सब जीवन इतनी संभव एक छोटी छोटी घटना के माध्यम में मनन करें मंथन करें अपना है थोड़ा भी जीवन में उतारना कोशिश करें हम सब लोग को जीवन धन्य हो गया हो जाएगा क्योंकि ठाकुर स्वामी जी मूलतः आये आध्यात्मिक जीवन की कैसे सहज सरल करना चाहिए ठाकुर भी कहा ऐसा तपस्या करने का समय अभी नहीं है कली में अन्नगत प्राण जीव की इतना तपस्या सहन नहीं होगा इसीलिए सहज उपाय से सहज पथ से अध्यात्म जीवन कैसे सरल सहज होगा अपना मेरा तरफ साधारण जीव कैसे उद्धार होगा इसीलिए के ठाकुर मा स्वामी जी उन लोग के जीवन की चर्चा जीवन की घटना की मंथन मनन स्मरण करके हम सब लोग के जीवन धन्य हो जाएगा यही में ठाकुर मा स्वामी जी के चरण में प्रार्थना करूंगा श्री मातृ कृपा प्रार्थना करेंगे नमस्कार